1 2 सततत्रवा अध्याय नेत्र नाक मुख गला अनिद्रा तथा पाद रोग और शस्त्राघातादि दो रोगों की चिकित्सा भगवान श्री ने कहा हे शंकर मधुके सहिते शोभनक वृक्ष के पत्तियों का रस आंखों में डालने से निश्चित ही रोग नेत्र रोग ठीक हो जाता है तेल और चमेली के असी आसीफूल, नीम, आमला, सोंठ पीपल तथा चालीस साल को चावल के जल में पीस करें, उसकी बटी बनानी चाहिए। उसका नेत्रों में अंजन मधु के साथ करें, तो नेत्रों को लाभ होता है। ऐसा करने से तिमरादिक रोग नष्ट हो जाते हैं। बहेड़े की गुटली के गुदी, संखनाबी, मैंनसिल, नीम की पत्ती एवं काले मर्च को बकरी के मूत्र में पेश कर अंजन बनाना चाहे इस प्रकार का अंजन नेत्रों में होने वाले पुस्प दोस अर्थात खुल्ला रंधोती तिमरे, विकार तथा पटल रोग को नष्ट कर देता है संख बस्म चार भाग मैं नसल दो भाग एक सिंधा नमक एक भाग जल में पीसकर बनाई गई छाया में सुखाई गई बटी का नेत्रों में अन्जन करने से तिमिर पटल तथा सूजन नष्ट हो जाता है यहां नेत्र रोगों को महा सुख देने वाला है नेत्र रोग को नष्ट करने वाला है त्रिकटो त्रपाला फल सेंधा नमक और दोनों रजनी हल्दी दार हल्दी को भृंगराज के रस में पीसकर उसका नेत्रों में अंजन देने से तिम्रादिक सभी रोग दूर हो जाते हैं जंगली अड़ासी कांजी के साथ पीसकर नेत्रों में लगाने से नेत्र शोल नष्ट हो जाता है तक्र अर्थात मट्ठे के साथ बेर की जड़ को पीसकर पीसने से नेत्र रोग दूर हो जाता है। सेंधा नमक, कड़वा तेल, अपामार्ग की जड़, दूध और कांजी को ताम्र पात्र में पीसकर उसका नेत्रों में अंजन करने से पिंटक अर्थात कीचड़ निकल जाता है। नेत्र साफ हो जाते हैं। बिल और नेल वृक्ष की जड़ पीसकर बनाए गए अंजन को नेत्रों में लगाने मात्र से तिमरादिक रोग नि� तिपली तगर हल्दी आंवला वच और खजूर द्वारा बनाई गई वटी का अंयन लगाने से नेत्र रोग नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नित्य प्रातः मुख में जल भरकर जल का ही छींटा देकर नेत्रों को दोता है वह नेत्रों के सभी रोगों से मुक्त हो जाता है श्वेत एरंड की जड़ एवं पत्त्यम के रस से सिद्ध बकरी के दूध पलाश का पत्र और हरित की पटल कोसुम नीले का अञ्जन चक्र का नामक नेत्रों का विनाशक होता है बकरी के मूत्र में घिसी गई गुंजा की जड़ का अञ्जन तिमिर रोग को दूर करता है हे रुद्र चांदे तांबे तथा सोने की सलाका को हाथ पर घिसकर नेत्रों में उसका लगाया गया ओटन कामला नामक रोग का निवारक होता है पहली आनामक रोग बनास होता है। दूरबां, अनार पोष्प, लोध्र और हरित की कारकश नासारस त्राबात पुरक्त के दोष को दूर करता है। हे व्रसभद्रजे, हे नील लोहिते, जंगलिक मूल अर्थात केवाच की जड़ को भले प्रकार से पीसकर उसका नष्ट लेने से नासारस रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्रे, गोघिर्ते, सरजरश, � तथा गौर के सिद्ध सिक्त अर्थात मौन तेल में मिलाकर होठों पर लगाने से होठों के घाव तथा ओठ फटने का रोग दूर हो जाता है चबाकर सेवन किए जाने वाले चमेली के पत्तियों का रस भी मुख रोग विनाशक होता है केसर के बीजों को खाने से हिलने वाले दांत दृढ़ हो जाते हैं। मस्टक, पुष्ट इलायची, मुलेठी, वालक और धनिया को चबाने से मुख की दुर्गंध दूर हो जाती हैं। कसाये द्रव्य या त्रकटु अथवा तेल युक्त तिक्त साग के नित्य भक्षण से भी मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है, जिससे सभी प्रकार के दांतों से संबंधित घाव भी नष्ट हो जाते हैं। हे तांबूल के साथ खाए गए चूने के प्रभाव से हुए घाव या अन्य व्याधियों का विनाश हो जाता है। सूट को चबाने से जिस प्रकार प्राणी कफ के रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार बिजोरा नीबू के बीज, इलायची, मुलेठी, पिपली और चमेली के पत्तियों का चूर्ण चाटने से भी कफ विकार से मुक्ति मिल जाती ह� सेवालिका का तथा जटामांसी का चून चबाने से गंड सुंडी अर्थात तालुभाग के सोत का विनाश हो जाता है। गुंजा अर्थात भूसुंडी जड़ को चबाने से दांतों में लगे विडों का नाश हो जाता है। ये सिव मधुसैद का कंजाय, स्मृही और नील का क्वाथ दंताक्रांत तथा दांत के कीट रोगों का विनाश करें। करकटपाद से सिद्ध ग्रह्तपाक मंजन करने से दांतों की कटकटाहट दूर हो जाती है। हे शिव, करकटाहपाद दूध के साथ लेप करने से भी इस रोग का विनाश हो जाता है। ज्योतिषमति के फलों को जल में पीसकर उसके द्वारा तीन सप्ताह तक कुल्ला करने से भी इस रोग में लाभ होता है। विदारिकंद और हरितकी के चूर्ण का लोध्र कुंकुम, मजीठ अगर लाल चंदन ग्यव चावल तथा मुलेठी को जल में पीसकर तैयार किया गया तो मुख लेप स्त्रियों के मुख को सोभा संपन्न बनाता है दो प्रस्त बकरी का दूध एक प्रस्त तिल का तिल, एक एक कर से रक्त चंदन मंजिष्ठ लाख रस मधुष्ट और कुंकुम से सिद्ध लेप एक सप्ताह के अंतर्गत सोंट पिपली चूर्ण गुडूची और कंटकारी के क्वात का पान करने से जठराग्नि रागने तीब्र हो जाती हैं, हे महादेव गुंजा, पित पापडा, ब्रहती, अध्रक, हरीत के तथा गोखर के द्वारा सिद्ध क्वात पीने से थकान दूर हो जाती हैं, एवं दाह पित्त ज्वर शारीरिक सुस्कता और मूर्छा दोष भी विनष्ट हो जाते हैं मादोग्रत पिपली चूर्ण एवं दूध से युक्त क्वाथ का पान हृदय रोग खांसी तथा विषमत ज्वर का विनाशक होता है हे वृषवद्वज सामान्यतः क्वाथ तथा औषधियों की अनुपान मात्रा आधा करत् अर्थात 1 तोला है विशेष रूप से रोगी की गो के गोबर से रस निकाल कर दूध के साथ पान करने से विषम ज्वर दूर हो जाता है काक जंगा का रस भी इस ज्वर का नाशक होता है सोंठ के चूर्ण से युक्त बकरी के दूध का क्वाथ विषम ज्वर को दूर करता है म्लेठी खास सेंधा नमक साथा भट भटाया का फल पेश करे उसका नस्ते देने से पुरुष को नींद आने लगती है हे शिव काले मर्च का चोरना मिलाकर मधु का नस्ते लेने से भी प्राणी को नींद आ जाती है काके जंगहा जिसे काला हिस्त्रा कहते हैं उसकी जड़ मस्तक पर लेप करने के बाद निद्रा अच्छी आती है। कांजी तथा थोना नामक वृक्ष के गोद से सिद्ध तेल पाक को शीतल जल में मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर संताप दूर हो जाता है। यह रक्त दोष, ज्वर और दाह से उत्पन्न होने वाले संताप को भी दूर करता है। सिलाजीत, सहवाल मंथा, सोंठ, पासान बेदी, सहीजन, बोकुर वरुण तथा सौभाण्जन के जड़ इन सब को एकत्र करके बनाया गया क्वाथ हिंग तथा यवाक्षर के सहित पान करने से बात रोग विनाश होता है हे शिव पिपली पिपली मूल तथा भिलावे का जल या कुआथ भली प्रकार से सूर रोग को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ तमयोग है आस्वगंधा तथा मूली के रस से सौधित वामी की जो मिट्टी होती ह� उसको रगड़ने से दाद और उरुस्तंभ नामक रोग शांत हो जाता है वृहति मूल अर्थात भटकटैया की जड़ को पानी में पीसकर उन पीने से संघात नष्ट हो जाता है अदरक और तगर की जड़ को पीसकर मट्ठे के साथ पीने से झिंजनी अर्थात झुनझुवाई का रोग वैसे ही नष्ट होता है जैसे वज्र के प्रभाव से आस्ति सम्भारक हर जोड़ अर्थात् ग्रंथिमान नामक लता की जड़ को भात के साथ खाने से अथवा जटामासी के रस के साथ पान करने से बात रोग तथा आस्ति भंग दोष विनष्ट हो जाते हैं बकरी के दूध और घृत मिश्रित सत्तू का लेप दोनों पैर के तालों में करने से जलन समाप्त हो जाती है मधु घृते मोम गुड़ ग� पैरों में लेप करने से उनका उप फटना तथा जलना बंद हो जाता है